विक्रांत के कदमों की आहट से मंजू का ध्यान भंग हो गया और वो तुरंत ही व्हाइट बोर्ड से नजर हटाकर विक्रांत की तरफ देखने लगी विक्रांत जी बताइए, आप क्या सेवा चाहते हैं अरे कुछ नहीं कुछ नहीं मैं तो बस आपको देख रहा था अच्छा ऐसा है मंजू को पता था कि विक्रांत यूं ही नहीं आया हुआ था वो विक्रांत को अच्छे से जानती थी अच्छा थैंक यू मंजू मैडम क्यूँ भाई थैंक यू क्यू मंजू ने थोड़े सख्त लहजे में जवाब दिया विक्रांत के थैंक यू का उस पर कोई असर नहीं पड़ा वो कल आपने मेरी तारीफ से बोला था वरना वो कमीना ना मेरे बारे में फालतू बातें किए जा रहा था। देखो विक्रांत मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती लेकिन जो सही बात होती है वो बोलने से मैं पीछे नहीं रहती हूँ तो तुम्हें थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है विक्रांत हंस पड़ा अच्छा अच्छा आपके ऑफिस में कोई और दिख नहीं रहा कहाँ है सब इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा है क्या विक्रांत की बात सुनकर मंजू ने अपने फाउंटेन पेन के ढक्कन को टिप से आवाज के साथ बंद कर दिया वो जाकर अपनी चेयर पर बैठ गए मंजू ने फिर हल्की सांस छोड़ते हुए कहा विक्रांत मुझे बातें घुमाने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं और मुझे सिर्फ सीधी बातें ही समझ में आती हैं। सो प्लीज तुम जो कहने आए हो वो साफ साफ बोलो मैं ब... <laughs> विक्रांत अपने कदम बढ़ाते हुए व्हाइट बोर्ड के करीब पहुंचा और, और फिर उसने बोर्ड में ध्यान ऐसी निहारते हुए कहा मंजू मैडम आपको नहीं लगता की कि ये किडनेपिंग केस उस हाथ काटने वाले केस ऐसी मिलता जुलता केस है ऐसा नहीं हो सकता की दोनों ही केस की सिचुएशन सेम ही रही हो क्या मतलब मैं समझी नहीं मंजू ने पूछा ये किडनैपिंग केस इतने सालों से क्यों नहीं सॉल्व हो सका है विक्रांत ने अपने हाथ में उठाकर व्हाइट बोर्ड पर लगी हुई मिनी बस की फोटो को राउंड में के इन्वेस्टिगेशन अभी तक गलत डायरेक्शन में कर रही थी ठीक हाथ काटने वाले केस के जैसे ही गलत डायरेक्शन मतलब अभी मंजू को विक्रांत की बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी देखो विक्रांत ने मार्कर से बोर्ड पर लगी मिनी बस की फोटो पर इशारा करते हुए कहा बस की फोटो आरटीओ डिपार्टमेंट द्वारा दी गई थी वो फोटो काफी पुरानी थी अभी तक पुलिस ये कहती आ रही थी कि ये किडनैपिंग बहुत प्लानिंग के साथ की गई थी क्योंकि तो किडनैपर्स ने सब कुछ सटीक तरीके से अंजाम दिया था कहीं कोई चूक नहीं हुई थी लेकिन लेकिन ये हो सकता है कि यह किडनैपिंग किसी मकसद से नहीं बल्कि अनजाने में हो गई हो अनजाने में किडनेपिंग क्या बकवास कर रहे है विक्रम तुम मंजू ने इस बात से असहमति जताते हुए कहा मैं बकवास नहीं कर रहा आप मेरी बात सुनिए ये बताओ अगर आप किडनैपिंग करेंगी तो मुझे क्या पता मैंने कभी किसी की किडनैपिंग नहीं की है तुमने की है तो बताओ अरे नहीं नहीं मैंने भी नहीं की विक्रांत ने बड़ी सफाई से झूठ बोला लेकिन एक प्रोफेशनल किडनेपर अगर किसी का किडनेप करेगा तो भला वो पैसे मांगने के लिए तीन दिन तक इंतजार क्यों करेगा जबकि उसने पहले ही बच्चों की फैमिली वालों को वार्निंग दे रखी थी कि पुलिस को इन्फॉर्म मत करना आप अगर वो फोन करने में टाइम लगा रहे थे तो पुलिस तक बात पहुंचने का रिस्क नहीं बढ़ता जा रहा था ये तो उसको भी अच्छे से पता रहा होगा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है पुलिस का खतरा भी बढ़ता जा रहा है तो फिर वो पैसे की मांग करने के लिए तीन दिन का इंतजार क्यों करता रहा था आपको ये बात थोड़ी अजीब नहीं लग रही मंजू ने विक्रांत की बातों से सहमति जताते हुए कहा मंजू इस वक्त विक्रांत के शार्प माइंड और ऑब्जर्वेशन स्किल से काफी थी। और हाँ एक बात और विक्रांत ने व्हाइट बोर्ड पर लगी मिनी बस की फोटो को मार्कर से हाईलाइट करते हुए कहा इस किडनैपिंग केस में पूरी की पूरी स्कूल बस गायब है जबकि प्रोफेशनल किडनेपर्स ऐसा कभी नहीं करते वो सिर्फ बच्चे किडनेप करके ले जाते हैं उन्हें गाड़ी से कोई मतलब नहीं होता प्रोफेशनल किडनेपर्स मंजू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विक्रांत को प्रोफेशनल किडनैपर्स के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है देखो जितने भी अपराधी होते हैं उनके सभी की बुद्धि का लेवल अलग अलग होता है विक्रांत किसी टीचर की तरह मंजू को समझा रहा था सबसे ऊपर आते हैं फ्रॉड करने वाले उन्हें किसी भी फ्रॉड को करने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है दूसरे नंबर पर आते हैं किडनेपर और फिर मर्डर या चोरी वगैरह करने वाले अपराधी अगर बात करें किडनैपर्स की तो उन्हें किसी भी किडनैपिंग को अंजाम देने के लिए काफी दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है इसलिए प्रोफेशनल किडनैपर हमेशा बहुत शार्प माइंडेड होते हैं आप किसी भी किडनैपिंग केस को उठाकर देख लीजिए हमेशा किडनैपर अपनी खुद की गाड़ी लेकर आता है वो कभी भी उस व्यक्ति की गाड़ी पर डिपेंडेंट नहीं होता है कि जिसका वो किडनेप करने आ रहा है क्योंकि इसमें काफी रिस्क रहता है ना पहली बार तो उस गाड़ी को ले जाने पर पकड़े जाने का काफी रिस्क होता है क्योंकि पुलिस के लिए गाड़ी के नंबर के हिसाब से उसे ट्रैक करना बहुत आसान होता है और दूसरी बात अब क्या पता दूसरे की गाड़ी खराब हो जाए वो किस कंडीशन में है इसका भी कुछ पता नहीं होता है गाड़ी में फ्यूल है या नहीं किडनेपर को तो कुछ भी नहीं पता है ना तो फिर भला वो किसी की गाड़ी समेत किडनेप करने का रिस्क क्यों लेगा अगर वो अच्छा किडनेपर है तो वो अपनी गाड़ी खुद लेकर आएगा और उसी में बच्चों को लेकर गया होगा इसका मतलब कि किडनैपर अपनी दूसरी गाड़ी लेकर आया रहा होगा मंजू ने विक्रांत से कंफर्म करना चाहा। नहीं विक्रांत ने जवाब दिया मतलब जल्दबाजी में और इतफाक से अंजाम दिया गया था हो सकता है कि वो सिर्फ वैन लुटने के लिए आए हो या कोई और मकसद रहा हो लेकिन जहां तक मुझे लगता है ये प्लैंड किडनेपिंग नहीं थी क्या तुम तुम कहना क्या चाहते हो मंजू की कुछ समझ में नहीं आ रहा था ने प्रॉपर तरीके से फोन करके किडनैपिंग के पैसे वसूले 26 साल में आज तक उन्हें कोई पकड़ नहीं पाया है और तुम कह रहे हो कि ये कोई प्लान्ड किडनैपिंग नहीं थी न, अभी तक मुझे जो समझ आ रहा था मैंने आपको बता दिया लेकिन मैं जितने किडनेपर्स को जानता हूँ वो कभी भी इतने परफेक्शन लेवल पर काम नहीं कर सकते जिस हिसाब से उन्हें बच्चों को किडनेप किया है उसे देखते हुए मैं कह सकता हूं कि ये किसी प्रोफेशनल किडनैपर का काम नहीं है ये सब तुरंत तुरंत तुरं तुरं सिचुएशन के हिसाब से प्लानिंग करके किया गया था मैं जितने किडनैपर्स को जानता हूं, मतलब तुम किडनैपर्स को भी जानते क्या? हो क्या मंजू ने क्यूरियस होकर पूछा विक्रांत ने तुरंत ही बात घुमाते हुए कहा नहीं नहीं मेरा मतलब की मैंने आज तक जितने किडनेपर्स का डेटा देखा है उस हिसाब से कह रहा हूँ हाँ एक बात और हो सकती है कि जैसा हम लोग अभी मीटिंग में चर्चा कर रहे थे हो सकता है कि किडनैपर्स का कोई करीबी दोस्त या रिश्तेदार पुलिस में हो संभावना तो इस बात की भी है कि हो सकता है कि किडनैपर खुद ही पहले पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर चुका हो मंजू ने गहरी सांस ली और विक्रांत के शब्दों पर गहन विचार करने लगी लग उसे कहीं न कहीं विक्रांत की बात तर्कपूर्ण और सही लग रही थी हो सकता है की इतने सालों ऐसी पुलिस इस केस की जाँच गलत दिशा में कर रही हो तो फिर बस के ड्राइवर अहमद के बारे में क्या कहते हो वो निर्दोष है मंजू ने पूछा अभी तक कुछ नहीं कह सकते लेकिन उसके बैकग्राउंड को देखकर यही लग रहा है कि वो निर्दोष है उसका घर किडनैप हुए बच्चों के घर के पास ही था शुरू से ही वो बच्चों को जानता था मुझे नहीं लगता कि वो इसमें शामिल रहा होगा ओह अच्छा ये बताओ फिर तुम्हारे हिसाब से इस केस का मुजरिम कौन हो सकता है मंजू ने पूछा वो तो मैं अभी नहीं बता सकता लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ की मुजरिम जो कोई भी है अगर वो अभी तक जिंदा है तो वो बहुत अमीर आदमी है है क्यों ये कैसे कह सकते हो मंजू ने कंफ्यूज होते हुए पूछा अरे ये तो सिंपल है अगर किडनैपर अपने पैसे नहीं ले गया तो सिर्फ दो ही बातें हो सकती हैं पहला या तो वो बहुत अमीर है और उसे पैसों की जरूरत नहीं है दूसरा ये हो सकता है कि इस वक्त वो जिंदा ही ना हो उसकी भी मौत हो चुकी हो लेकिन अगर वो जिंदा है तो बेशक वो बहुत अमीर आदमी होगा आखिर तभी तो उसके लिए दो लाख रुपए कोई मायने नहीं रखते मंजू ने हामी भरते हुए सिर हिलाया मुझे भी यही लगा था अगर ऐसी बात है तो फिर हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन इसी दिशा में शुरू करनी होगी और देखना होगा कि उस साल इस केस से जुड़े कौन कौन से लोग अमीर बने हैं लेकिन इस दिशा में काम करना तो बहुत मुश्किल होगा क्योंकि उस साल ना जाने कितने लोग अमीर बने रहे होंगे विक्रांत ने जवाब दिया तुम उसकी चिंता मत करो मैं मैनेज कर लूंगी एक बार हम इस दिशा में काम करना शुरू कर देंगे तो सब कुछ आसान होता जाएगा देखना तुम सब बहुत आसानी से होगा बस शुक्रिया मनाओ कि किडनैपर अभी तक मरे ना हो अगर वो जिंदा है तो फिर उन्हें हम किसी भी हालत में पकड़ ही लेंगे उन्हें अपने किए की सजा तो भुगतनी ही होगी मंजू के मुंह से ये बातें सुनकर विक्रांत के अंदर का जोश बढ़ गया मुंबई पुलिस हिस्ट्री के सबसे ओल्ड और बड़े किडनैपिंग केस को सॉल्व करने का जोश उसके भीतर दिखाई देने लगा भले ही विक्रांत के पास अदृश्य शक्ति की ताकत है और वो उसकी मदद से काफी कुछ काम आसान कर लेता है लेकिन फिर भी उसे केस से जुड़े इम्पोर्टेंट क्लू और सबूत तो खुद से ही ढूंढने होंगे आखिर तभी तो मुजरिम को पहचान पाएगा वरना ऐसे तो वो किडनैपर सामने आकर भी खड़ा हो गया तो भी विक्रांत उसे पहचान नहीं सकता और दूसरी बात इस केस को सॉल्व करने के बाद पचासों लाख रुपए का इनाम मिलने वाला है इस खुशी में विक्रांत और ज्यादा जोश ऐसी इस केस आरोप काम करने वाला है